क्या करें लोभ ने सारे धर्म और सदाचार को चौपट कर दिया लोभ के कारण यह दशा होती हरिशरण डेढ़ महीने तक बछड़ा अथवा बछिया पी करके तृप्त होके अलग हो जाए तब दोहना चाहिए और डेढ़ महीने के बाद एक थन पूरा दोहना शुरू करे फिर वो और बड़ा हो जाए तीन चार महीने का हो जाए तो दो थन दोहे और तीसरे और चौथे पर बेईमानी पूर्वक हाथ न डाले दोहने वाले जानते हैं किस पद्धति से दोहा जाता है वैसे वे दोह लेते हैं नहीं तो क्या होता है कि दो ही थन आप दोहें तो किसी गऊ माता के दो थन लंबे हो जाते दो छोटे हो जाते ये भी मूर्खता है इस प्रकार से गाय दुहना चाहिए कि उसके चारों थन बराबर हों। वो एक अंदाजा हो जाता गुआरियों को गोसेवकों को कि गैया में कितना दूध है तो इतना हमने ले लिया भले ही चार थन से ले लिया इतना दूध हमने ले लिया तो इतना इसमें बाकी बचा है ये आधा है ये इसके बछड़े का है महाराज जी लिखा है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 गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी तो मेरा सेवाधर्म नष्ट हो जाएगा इसलिए वो हिला डुला तक नहीं ना उसने किया और कीड़े ने बहुत गहरा भीतर तक घाव कर दिया वो आर पार निकल गया आप सोचो तब तक कर्ण बैठा रहा अब इतना रक्त बह गया कि वो रक्त बह करके गुरुजी की पीठ पर लग गया और जब रक्त का स्पर्श हुआ तो उन्होंने देखा अरे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 कि मैं लोहितक ग्रीव नाम का राक्षस हूं मैं शाप के कारण पूर्व पूर्वजन्मे दंस नाम का मैं असुर था और महर्षि भ्रगु के समान ही मेरी अवस्था थी एक बार की बात है मैंने भृगु की पत्नी का अपहरण किया भृगु ने श्राप दे दिया जा भयंकर की, कीट योनी को प्राप्त हो जा मैं इस योनि में पड़ गया निम्न योनि में चला गया अब मैं पुनः अपने असुर देह को प्राप्त हो रहा हूँ वो तो चला गया परशुराम जी ने कहा कि इतने भयंकर वज्रतुल्य डाढ़ों वाले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 मैं अभी तुझे शाप दे दूंगा तू सत्य सत्य अपना परिचय दे कर्ण थरथर कांपने लग गया और उसने कहा कि भगवन मैं अधिरथ सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूं मेरे पिता का नाम अधिरथ है मेरी माता का नाम राधा है और मैं अमुक अमुक देश का रहने वाला हूं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं और ब्रह्मास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मैंने आपको यह परिचय दिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं और भगवान शिष्य का गोत्र भी गुरु का ही गोत्र हो जाता है यह भी शास्त्र में आज्ञा है इसी का अनुसंधान करके मैंने आप अपने को भृगुवंशी बता दिया पिता गुरुर्न संदेहो वेद वेद विद्या प्रदप प्रभु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 जरासंध को उसके जोड़ को खोलने के लिए इसने भी पैर पर पैर पर दबाकर चीरना आरंभ किया और इसको बाहुकंटक नामक युद्ध कहा गया है एकाम क्रम्य परामादिम्य पाठ्यो पत्रो बाहुकंटकम् शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार के युद्ध को बाहुकंटक युद्ध कहते हैं उस समय जरासंद ने मित्रता कर लिए बोले मित्र चीरो फाड़ो मत मैं हार गया तुम जीत गए मित्र कह दिया और एक मालिनी नाम की सुसमृ नगरी उपहार में विजय प्रतीक के रूप में कर्ण को दे दी इतना बड़ा वीर कर्ण था जी ने सारी बात समझाई है युधिष्ठिर बहुत अधिक चिंतित हो गए हैं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 ृतिज जपेनवा त्यागवाच पुनः पापम ना लंकर्तमी श्रुति त्यागवां जन्म मरणे नाप्नौनी नाप्नोती श्रुतिर यदा बहुत सुंदर भाव है युद्ध का कहते हैं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 जप करने से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ यात्रा वेदादि का स्वाध्याय और जप ये जो तीन साधन पाप नाश के बताए गए हैं ये तीनों साधन निर्वाध रूप से तभी चल पाते हैं जब व्यक्ति निवृत्ति पथ का पथिक हो जाता है बात समझ में आई कि नहीं ग्रह का रज नाना जंजाला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 अब उसमें भी कोई अकस्मात ऐसी घटना घट गट गई नाते रिश्तेदारी में या कोई सूचना आ गई तो पर भैया आप तो हम नहीं जा सकते अब तो क्या करें परिस्थिति ऐसी आ गई हम क्या करें यह भी एक समस्या है वेदों का स्वाध्याय भी यही बात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 खंडन करेंगे भी अर्जुन इस मत का तो श्रुति में लिखा है वेद में लिखा है क्या लिखा है बोले त्यागवान जन्म मरण नापनो तीति श्रुतरी भगवान वेद की ऋचा कह रही है कि जो त्यागवान है जिसने संसार शरीर की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है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 आज भी धरती पर अनेक महापुरुष इस कोटि के हैं होंगे नहीं तो ये धरती नहीं रह सकती पर प्रत्यक्ष दृष्टांत और उदाहरण के रूप में जिन महापुरुष का हम लोगों ने दर्शन किया परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस शताब्दी में त्याग के महान आदर्श को उन्होंने लोगों के सामने जी करके के बताया त्याग पूर्वक कैसे जिया जा सकता है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 कि पुरुषार्थ शून्य कायर और दीर्घसूत्री माने आलसी जो व्यक्ति पुरुषार्थ शून्य है जो कायर है अर्थात डरपोक है और जो दीर्घसूत्री है उसे उसका राज्यलक्ष्मी वर्ण नहीं करती है शास्त्र में लिखा है आप डरपोक होते आप दीर्घ सूत्री होते और आप पुरुषार्थ शून्य होते तो यह राज्यलक्ष्मी आपका वर्णन नहीं कर सकती थी अब जब राज्यलक्ष्मी ने आपका वर्णन कर लिया है तो आपका धर्म है इस राज्यलक्ष्मी का आदर करें सारी प्रजा में धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा करें आपका सन्यास यही है कि आप जिस निवृत्ति धर्म का पालन करके अकेले मोक्ष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह निवृत्ति की प्रतिष्ठा प्रजा में करके सदाचार की प्रतिष्ठा करके सबको मोक्ष मार्ग पर चलावें यह आपका धर्म है खाली अपने स्वार्थ के लिए कि हम खाली पाप मुक्त होकर मोक्ष मुक्त हो, हो जाए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 और आगे क्या है शुभा शुभ परित्याग भक्तिमान में प्रिय हो गया तो गेयस नित्य संन्यासी यौन द्वेष न कांशति वो नित्य सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है और किसी से कुछ चाहता है इसलिए जिस धर्म को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है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 जिसके पास गैया नहीं है वो दुर्बल है कमजोर आदमी है सबसे दरिद्र वह मनुष्य है अर्जुन कहते जिसके पास गोधन नहीं है अब धनी मानी लोग कान खोल के सुन लें, भले ही वे अरबपति खरपति हो पर एक गाय भी यदि उनके पास नहीं है तो उनसे बड़े बड़ा दरिद्र इस धरती पर दूसरा कोई नहीं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 और अपनी प्रजा के सहित यज्ञांत अविवृत स्नान किया और वे स्वयं भी पाप से मुक्त हो गए अपनी प्रजा को पाप से मुक्त कर दिया है इतने दिन तक तो प्रजा बिचारी कोई उत्सव ही नहीं हुआ दुर्योधन के राज्य में एक यज्ञ जरूर किया था अः वैष्णव याग्ञ किया था दुर्योधन ने एक वो वो युधिष्ठिर के उत्तर में किया था युधिष्ठिर ने राजु यज्ञ किया था ना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 तो उसने स्टोव चिताया और उसमें ऐसे खोल दिया जाता है गैस निकलती है फिर काढ़ी लगा दी जाती है तो माचिस की दो तीन तीली खत्म हो गई और स्टोव चैतन्य नहीं हुआ तो सेठ जी उठ के आए और उन्होंने स्टोव चैतन्य किया और खूब फटकारा अपनी पत्नी को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 खर्च बचा बचा करके हम ब्रजवास करते हैं और गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करते हैं हम अपने शरीर में खर्च करें तो हम सेवा नहीं कर सकते आप देखते हैं मैं मोटा कपड़ा पहनता हूं मोटी धोती पहनता हूं सामान्य भोजन करता हूं मेरे कोई व्यसन नहीं है पर जो कुछ परिश्रम से कमाता हूं उसमें से फिर सेवा करना चाहता हूँ और महाराज सस्ते के जमाने में उस व्यक्ति ने थोड़ा सा दूध पिलाकर एक कुल्लड़ दूध पिलाकर महाराज को दस हजार रुपये दिए कि महाराज रसोई घर बनवा लेना आज वो दस हजार महाराज आज से कम से कम साठ साल पुरानी घटना होगी पचास साठ साल पुरानी घटना होगी दस हजार कितना होता आज का आज का तो हम समझते लाख दो लाख हो गया होगा और ज़्यादा हो गया होगा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 लेकिन ये स्त्री पुत्र गृह कुटुंब रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों का सुख यह तो गमारों का सुख है पाश्विक प्रवृत्ति के लोगों का सुख है विरक्तों का सुख यह नहीं है विरक्तों का सुख तो इससे ऊंची वस्तु है इसलिए हित्वाग्राम्य सुखाचारम तप्यमान हो महतपहा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 उसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा उसकी मंगल कामना नहीं करूंगा और मेरी भुजा को वसूले से काटने लग जाए उसके प्रति में कोप नहीं करूंगा उसे मैं आशीर्वाद उसे मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा माने दोनों स्थितियों में मैं सम बना रहूंगा इस ऊंची ज्ञान की अवस्था को विरक्ति की अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहता हूं मैं मंगल अमंगल से मुक्त होकर दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा चाहे मेरी भुजा में चंदन चढ़ावे और चाहे मेरी भुजा को वसूले से वसूला जानते हैं ना बड़े ही लोग जो रखते हैं लकड़ी छीलने के लिए उस वसूले से काट देवे मैं संपूर्ण विरक्ति को स्वीकार करता हुआ उन्मुक्त वायु की तरह विचरण करूंगा क्योंकि मनुष्य जो कुछ शुभासुभ कर्म करता है उसका परिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है उसकी कमाई तो पूरा घर मिलकर खा लेता है परिवार खा लेता है कुटुंब खा लेता है और राजा का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 ऐसा झंझट ही क्यों पालूंगा कि कमाने में श्रम करूं फिर लोग ऊट तरीके से खर्च करें तो उसका फल भोग भी मैं ही करूं मैं ये सब काम में पड़ने वाला नहीं हूं इसलिए जन्म मृत्यु मृत्युजरा व्याधि वेदनाभिभिद्रुतम देहम संस्थापेश निर्भय मार्ग मास्थिता में अत्यंत और मैं इस धर्म का पालन करूँगा भीमसेन जी उठ के खड़े हो गए अर्जुन का प्रवचन बंद बोले भैया जी नहीं समझेंगे तो जो पक्का कर लिया वही करेंगे तब भीम दादा उठ के खड़े हुए बोले हमको आज्ञा हो हम कुछ कहें आपसे युधुष्ट ने कहा भीमसेन तुम कहो मनाई किसी को नहीं सब अपने अपने मन के विचार रख सकते हो कहो क्या कहना चाहते हो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 किसी तपस्वी ब्राह्मण के कुल में आपका जन्म नहीं हुआ आप भरतवंशी क्षत्रिय हैं ठीक है आप में क्षमा दया अहिंसा कोमलता का भाव है पर जरूरत से ज्यादा उसको बाहर प्रकट मत कीजिए थोड़ा कठोर हो जाइए शासन कीजिए इसी में प्रजा प्रजाक प्रजा को सुख है और आपकी शोभा है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 ठीक नहीं है महाराज आप अपमान मत कीजिए इन पदार्थों का यह तो ऐसा ही हो गया भैया जी कि जैसे कोई मनुष्य बहुत भूखा हो और भूख के कारण उसने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए घी आटा बूरा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 इसलिए कर्म को महत्व दीजिए तस्मात कर्म कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर कर्मणा कर्महीन को सिद्धि नहीं मिलती है इसलिए कर्म का आदर कीजिए युधिष्ठिर चुप हो गए कुछ बोले ही नहीं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 और ये विरक्ति का नाटक कर रहे हैं जितेंद्रिय हैं है, नहीं तो इन ब्राह्मण बालकों को उपदेश देवें ध्यान दें ब्राह्मण के लिए दो मार्ग शास्त्र में हैं, एक तो ये है ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्य आश्रम से संयास आश्रम में चला जाए एक आज्ञा है दूसरी आज्ञा है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत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 उस पूरे कुल के उद्धार की जिम्मेवार है अपने उद्धार की जिम्मेवार है और पूरे राष्ट्र के उद्धार की जिम्मेवारी है विरक्त के ऊपर साधु बन जाना सन्यासी हो जाना विरक्त हो जाना कोई हंसी खेल है अरे भैया समाज राष्ट्र और परिवार का हम उद्धार न कर सकें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 भिक्षा मांगकर हम निर्वाह कर लेते हैं किस कोई संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं इंद्र बोला पक्षी के रूप में इंद्र आए थे इंद्र बोले कि तुम्हारे जैसे गृहस्थियों की जूठन खाने वालों की हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण बोले जूठन खाना बोले हाँ सन्यासी को तब भोजन भिक्षा मांगने जाना चाहिए जब गृहस्थ का चूल्हा चक्की बंद हो जाए धुआं निकलना बंद हो जाए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 और दो पैर वालों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है धातुओं में स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है और शब्दों में मंत्र सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए मंत्रयुक्त संस्कार का विधान है वो विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे इसके बाद उसके मन में वैराग्य होवे तो निर्णय करे अन्यथा गृहस्थ धर्म का पालन करें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 भिक्षा पात्र लिए तुम लोग घूम रहे हो यह तो कलंक की बात है तुम बिगशासी नहीं हो जो पंचमहाय यज्ञ करके खाते हैं और सबको देकर के खाते हैं वे ही बिगशासी कहे जाते हैं पंचमहाय्ञ करके खाने वाले अमृताशी कहे जाते हैं और सब अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के भोजन कर लेने के बाद घर के नौकर चाकर के भोजन कर लेने के बाद भी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 और जैसे ऋषियों का जीवन है उस ऋषि जीवन को उन्होंने स्वीकार किया उत्सृज नास्ती गता गारहस्थ्यम समाश्रिता श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे बड़े श्रेष्ठ वयोवृद्ध महापुरुष भागवत के बड़े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 हम आपसे बोलने वाले नहीं हैं लेकिन आज हमको भी आपसे कहना पड़ रहा है आप हमारे बातों पर अविश्वास न करें अत्याश्रमानयम सर्वा नित्याहुर्वेद निश्चया ब्राह्मणा श्रुति सम्पन्ना स्थान नराधिप हे महाराज जितने भी आश्रम हैं उन सभी वेदों के सिद्धांतों को ठीक ठीक जानने वाले ब्राह्मणों ने यह बात कही है कि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को ब्रह्मचारी बानप्रस्थी और सन्यासी तीनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण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 ग्रहस्थाश्रम एक कहते एक बार ऋषियों ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर विवेक रूपी तराजू पर एक पलड़े पर ग्रहस्थाश्रम को रखा और एक पलड़े पर ब्रह्मचर्य आश्रम को रखा तो गृहस्थाश्रम का पलड़ा भारी हो गया यह ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थुर संयास इनका पड़ला गृहस्थाश्रम की महिमा के आगे हल्का हो गया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 कि विरक्त महात्माओं को तो लिखने लायक श्लोक है नकुल जी कह रहे हैं नकुल जी कहते हैं कि यदा कामान समीक्षेत धर्म वैतंसिको न रहा अथई न कंठे बधनाति मृत्युराट जो विरक्त होकर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 रहूंगो कबहू कहो या रहनी रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंग कब हूँ कहो या रहनी रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपा संत स्वभाव गहू गो हे भगवन कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो हम केवल स्वरूप से नहीं हम स्वभाव से हम विरक्त होकर के साधुता की रहनी से हम रहेंगे ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी हे प्रभो हमारे ऊपर कृपा करें इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए श्री भगवत सिंह जी महाराज कह रहे हैं इतने गुण जा में सो संत श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कंत कौन कौन हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया हिंसा दम्भ लोभ छल त्यागे विश सम देखे माया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 गही अनन्य व्रत एकी इंद्रीज अभिमान न जाके करे जगत को पावन भगवत रसिकता सुखी संगति तीन ताप न सावन कब हूँ या यार रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो जथाल संतोष सदा काहू सौ कछु न चहोंगो पर निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहंगो परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि ते ही पावक न दहंगो विगत मान समीतल मन पर गुन नहीं दोस कहूंगो कबूक हो यारह नि रहूंगो परिहरिदेह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो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 कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी जही देखूते ही बाहर भीतर घट घट माया लागी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी माटी की भीत पवन का थंभा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 ग्रह की सोज बनाई मोह भय पुरुष कुबुध भई घर नी पांचों लड़का जाया प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर कलहल बहुत मचाया लड़कों के संग लड़की जाई ता का नाम अधीरी बन में बैठी घर घर डोले स्वार्थ संग स्वारपीरी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी पाप पुण्य दो पड़ोसी अनतवासना नाती राग द्वेष का बंधन लागा गिरह बना उत्पाती कोई ग्रह माड़ी घर को छोड़ दिया कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा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 बाकी कबहू न मन में लावे अपने धन संग जाए रहे अपने धन संग जाए रहे पति को पाय भई पति बहु विभिचार नासी करे बाके संग कबू नहीं जावे पति से मिलकर चिता जरे अंतिम दरिया राम भजे सोई साधु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 हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अन्यथा न माने हम तो संतों के कृपा पालत बालक हैं नवीन साधुओं को जो नए नए साधक आवे उनको सद्या दीक्षा नहीं देनी चाहिए गौ सेवा संत सेवा में लगा करके सत्संग में लगा कर कुछ नाम जप का नियम दे करके इतने समय तक जप करो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 और तीर्थों में स्नान करें जो आपको करना चाहिए पहले वह कर लें फिर हम मने थोड़ी कर रहे हैं सन्यास के लिए आप सन्यास लो ठाठ से लो ले लेकिन जो आपको जन्मजात जो कर्तव्य कर्म आपके जीवन में उपस्थित हैं उनसे यदि मुख मोड़ करके मैदान छोड़कर भागोगे ये पलायन स्वीकार करोगे तो यह आपके लिए आदर्श नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा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 उले माता रामो मत बुलेम्माता माममंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व राोदयालु नान्यम जाने जाने ना जाने न त्वमेव माता ना त्वमेव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 ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो वैदिक मार्ग ही उच्छिन्न हो जाएगा इसलिए आपके पूर्वा पूर्ववर्ती राजाओं ने जिस वैदिक धर्म का पालन करके संपूर्ण प्रजा में वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा की है उसी को प्रतिष्ठित करना उसी का पालन करना आपका धर्म है हे भगवन घर छोड़ दिया पत्नी छोड़ दी परिवार छोड़ दिया धन छोड़ दिया जमीन जायजाद छोड़ दी सब छोड़ दिया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 आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूं और ऐसा कहकर द्रौपदी रोने लगी और कहा साह सर्वाधमा लोके स्त्रीण भरत सतम तथा विनिकृता पुत्री याहिच्छा जीवितुम हे महाराज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 तमारा आ जाता है अंधेरा काला होता है इसलिए दंड का रंग काला होता है आँख लाल होती है दंड की और देखो भैया जी वाचा दंडो ब्राह्मणा नाम क्षत्रियाणाम भुजा अर्पणम दान दंडा स्मृता वैश्या निर्दंड शूद्र उचते बहुत ध्यान से सुने कितनी सुंदर बात है वाचा दंडो ब्राह्मणा नाम ब्राह्मण का दंड क्या है वाणी से अपमानित करना यह ब्राह्मण के लिए दंड है क्षत्रि का दंड क्या है क्षत्रिय अपराध करे तो बोले राजा का कर्तव्य क्षत्रिय अपराध करे तो उसको जितने में भोजन और जितने में शरीर ढक जाओ उतना ही दे उसको धन देना कम कर दे यही क्षत्रि का दंड है क्योंकि धन के दोष से ही छत्री उटपटांग काम करते हैं यह क्षत्रि का दंड है वैश्य का दंड क्या है बोले वो टैक्स जमा नहीं करता दीन दुखी गरीबों की सेवा में नहीं लगाता और यक्ष वित्त के समान धन बटोरता है तो बैस्य का दंड है उस उसका धन छीन लेना यही वैश्य का दंड है लेकिन निर्दंड शूद्र उचते बहुत ध्यान से सुने कहते निर्दंड शूद्र उचते शूद्र जो है निर्दंड होता है हमारी प्रार्थना है सज्जन समाज से सभ्य समाज से की व्यापक्ति पर ध्यान दें निर्दंड उच्चते को निर्दंड बता रहे हैं वो दंड का पात्र नहीं है क्यों बोले सेवा करता है सेवा करने वाले से गलतियां बनती हैं उसको समझा बुझा कर मार्ग पर लाना चाहिए तीन को दंड बताया ब्राह्मण को दंड है क्षत्रिय को दंड है वैश्य को दंड है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 फिर आओगे तो हम दीक्षा दे देंगे देखो उस व्यक्ति की श्रद्धा को तर्क नहीं था उसमें कि महाराज आधी जली लकड़ी कैसे हरी होगी पहले तो गुरुजी ने कह दिया तो जरूर हो जाएगी चल पड़ा सबसे पहले गंगा स्नान करके तीर्थ यात्रा आरंभ करें गंगा जी कई कोस थी वहां से तीस चालीस कोस दूर थी गंगा जी चल पड़ा बेचारा चलते चलते रात हो गई एक एक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 उसका अधजला जला लक्कड़ हरा भरा हो गया उसमें से पत्ते निकले आए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी तो कहते थे सब तीर्थों में स्नान करना इसको राम राम करना, तब ना भी राम-राम किया और न कोई साधना की लक्कड़ हरा भरा हो गया इसमें से पत्तियां निकल आई आश्चर्य की बात है तो बोले गुरु को पहले बताना चाहिए लौट के आया गुरु को सारी घटना सुनाई गुरु ने कहा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 लेकिन पता नहीं क्या हुआ एक बार उनकी बुद्धि बिगड़ी और वे कुएं में कूद गए और उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु हो, हो गई तो प्रेत शरीर प्राप्त हो गया वहां रहने वाले साधुओं को बड़ी कठिनाई हुई भजन कैसे करें महाराज सामने आ जाए परेशान करें तो पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वाले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 संत सीत प्रसाद और चरणामृत के बिना समाप्त नहीं होगा इसलिए एक काम और कर दो नंदगाम बरसाना के सभी साधुओं का जरा भंडारा करके उनका चरणामृत और सीत प्रसाद अमुक पेड़ के नीचे रख देना हमें श्रीजी की सेवा मिल जाएगी और ऐसा ही किया और फिर वे संत कभी किसी को नहीं दिखाई पड़े तो अब देखिए माला फेर के वो गिरा देते थे किसी को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 धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं इसलिए धर्म अर्थ धर्मार्थ कामोक्षाण आरोग्यम मूलमुत्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है इसलिए पहला सुख निरोगी काया इसलिए महाराज सत्वम न दुखी दुख न सुखी न चुख सुखस् न दुखी सुखजातस्य न सुखी दुख जस्य इसलिए अब सुख दुख को बिल्कुल इनसे ऊपर उठ करके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 भोगों का त्याग करके भगवान को पाने के लिए मानव शरीर है युदुषर ने कहा के भीमसेन प्रमाद मदो रागो प्रशांतता बलम मोहिमानाप्युदेग भी सर्वेशा भीम भीमसेन तुम्हारे भीतर असंतोष प्रमाद मद राग अशांति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 चाहे जितना बढ़िया भोजन मिल जाए संतोष नहीं होगा कहेगा और अच्छा मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए उसमें भी दोस्त देख लेता है एक पंडित जी थे उनको कोई चाहे जितना बढ़िया भोजन करावे कुछ न कुछ दोस्त निकाल देते थे एक जमींदार ने कहा हम इतना बढ़िया भोजन कराएंगे ये दोस्त न निकाल पावे ओ महाराज बिहार की घटनाएं अनेक तरह की तरकारी साग भात सब बना करके चोखा और सब चीज खिलाई पिलाई उनको बोले अब तो महाराज कोई कसर नहीं रह गई बोले महाराज आपने बहुत बढ़िया रसोई बनाई क्या कहना हम तो गरीब ब्राह्मण हैं इतना सुंदर भोजन कहाँ बहुत बढ़िया तुमने पवाया लेकिन अब पूछ ही रहे हो कि कोई कमी तो नहीं रह गई तो एक कमी रह गई क्या कमी रह गई बोले जिस पत्तल पर आपने भात परोसा था ना उस पत्तल में नीम की सीख लगाई गई थी उससे थोड़ा सा भोजन कड़ुआ हो गया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 शुद्ध शाकाहारी होता उसको निरामिष कहते हैं और जो उठ पटांग चीज खाता उसको शामिश कहते हैं पर यहां युधिष्ठिर दूसरी परिभाषा दे रहे हैं युधिष्ठिर कहते हैं सकाम व्यक्ति सामिश है और निष्काम व्यक्ति निरामिष है बोलो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की ये है महाभारत की कथा बोले सकाम व्यक्ति भोगों का लालची मनुष्य वो भयंकर पापी है वो सामिश है और जिसने भोगों की इच्छा का त्याग कर दिया है वही निरामिस है, शुद्ध शाकाहारी कहलाने लायक वही है जिसने भोगे का त्याग कर दिया है इसलिए भीमसेन तुम सामिश मत बनो तुम निरामिष बन जाओ ये ठीक नहीं है देखो मनुष्य अपने पेट के लिए हिंसा करता है पहले तुम अपने पेट को जीतो तब हमसे बात करो तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है इसलिए तुम अपना भोजन पहले कम कर दो अल्पाहार अल्पाहारतया त्विनम समयउ दरियमुत्थितम पहले अपनी पेट की ज्वाला तो कम करो तब हमसे शास्त्रार्थ करना इन बातों से लगता है कि युधिष्ठिर नाराज हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि मानव जीवन का फल भोग है वे कहते मानव जीवन का फल तो भगवान की प्राप्ति है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 जो इसलोक और परलोक में अविनाशी है उस परमात्मा का आश्रय लो निरामिशान न शोचंती सोचा सोच सित्व कि मिशम परि त्यज्यामिषम सर्व हे भीमसेन हमारी तुमसे अभ्यर्थना है तुम निरामिष हो जाओ ध्यान दें इस अर्थ या मत समझ लें कि भीमसेन मांस खाते हैं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 फिर माया विद्या से ग्रसित होकर सुख दुख हानि लाभ आदि भोगते हैं और जो निष्काम हैं निर्लोभ हैं आसक्ति और अहंता ममता से शून्य हैं ऐसे जो निवृत्ति परायण महात्मा हैं देव देवयान से जाते हैं और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर वहां से फिर लौटते नहीं है इसीलिए आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी एक जगह उपनिषद की टीका में लिखा है एक मंत्र के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 और वासना वासित अंतकरण की वासना की निवृत्ति के लिए सामान्य तप नहीं कठोर तप की आवश्यकता है इसलिए गृहस्थ ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उसको बानप्रस्थ में जाने की शास्त्र की आज्ञा है बानप्रस्थ आश्रम के नियम चारों आश्रमों में सबसे कठोर हैं सबसे कठोर है बानप्रस्थ आश्रम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 वह निवृत्ति का अधिकारी होगा यदि ऐसा ना होता तो गृहस्थ को मानव के द्वारा तप और इसके बाद फिर सन्यास के लिए वेद क्यों प्रेरित करता इसलिए तुम लोग ज्यादा पीछे मत पड़ो हमारे आ, हम जो कहते हैं वह एकदम सही है तपसा ब्रह्मचर्य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 अनंतम बत में वित्तम यश्य में नास्तिक किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन उस समय राजर्षि जनक ने कहा था मेरे पास अनंत धन है कितना धन है पारावार नहीं है उसका लेकिन इसके बाद भी अणुमात्र भी मेरे चित्त में उस धन के प्रति ममता का भाव नहीं है इसलिए ममता आसक्ति से शून्य होने के कारण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 एक दिन रानी के सामने पड़े रानी महाराज और आगे थी साधना में जनक जी की रानी में कोई सामान्य है उन्होंने कहा महाराज ये नाटक क्यों कर रहे हो कपड़ा बांध करके के जैसा बांध के भिक्षा पात्र लेके कर इस सब नाटक की आपको क्या जरूरत है हम भगवान ये कितनी गायें आपका आसरा देख रही हैं ये कितने ब्राह्मण आपकी आशा लगाए हुए हैं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 उसने कहा कि इस लक्ष्मी का त्याग करके आप जो है राज्य लक्ष्मी को जगमगाती हुई राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके और आप श्वान वृत्ति का आश्रय लिए कुत्ता जैसे इधर उधर टुकड़ा खा लेता है आपके लिए शोभा नहीं देता महाराज ये ठीक नहीं आप कहते हम सब छोड़ दिया तो हम आपसे पूछते हैं क्या छोड़ेंगे आप जहां जाओगे वही पृथ्वी मिलेगी वही अन्न मिलेगा वही जल मिलेगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को छोड़ के कहां जाओगे पृथ्वी जल वायु तेज आकाश का बना हुआ शरीर है इसको छोड़ के कहां जाओगे इसलिए सब नाटक छोड़ दो आप राजा के जैसे कपड़े पहनो मुकुट धारण करो अहंकता और ममता का त्याग कर दो अनासक्त तो हो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 ले वो हमारा कमंडल फोड़ दिया हमारा दंड तोड़ दिया हमारा भिक्षा पात्र फोड़ दिया आपको दुख होगा तब इतने से में दुख होगा चाहे इतने से में दुख होगा अंतर क्या पड़ा इसलिए आसक्ति रहित यदि आप हो तो फिर सब कुछ होने के बाद भी आपको दुख नहीं होगा और आसक्ति नहीं छोड़ पाए हो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 विष्टअब्धम च यो हरेत बासश्चापहरेत तस्मिन कथम ते मानस भवेत इसलिए महाराज आप कृपा करके राजधर्म का आश्रय लीजिए हे महाराज अन्नदाता प्राणदाता है बहुत अच्छी बात इतना सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक महाराज सुनैना कह रही है अन्नाद ग्रहस्था लोके स्मिन भिक्षव तना प्रभुवती अन्नद प्राण दो भवेत। बहुत प्यारा श्लोक है कहते देखो इस जगत में गृहस्थ व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है क्यों भाग्यशाली है गृहस्थ कहते गृहस्थ इसलिए भाग्यशाली है कि वो अन्नदान करता है अपने बच्चों को तो भोजन देता ही है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 इसलिए ग्रहस्थ को श्रेष्ठ कहा जाता है अन्नाद ग्रहस्था लोके स्म भिक्षव स्त एव अन्नाद प्राण प्रभु अन्नद प्राण दो भवेत अन्न देने वाला प्राण देने वाला होता है इसलिए महाराज सौराष्ट्र में तो एक सिद्ध संत हुए आणदा बाबा आणदा बाबा अन्नदा अन्नदा अन्नदा से आणदा अन्न हो गए अन्न को देने वाला प्राण ही देने वाला महाराज उन महापुरुष के स्थान में अभी पूज्य स्वामी श्री जो संत विराजमान है शायद देवराम जी नाम है बहुत अच्छे देव प्रसाद जी अच्छे महापुरुष हैं महाराज किसी जीव के साथ कोई भेद नहीं किया जाता सबको खुले अन्नदान वहां जाकर मन में इतनी प्रसन्नता हुई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 भूखे ही टूका प्यासे ही पानी यह भगति हरि के मन मानी तीन लोक में शार है टुकड़ा अरुपानी कह मलूक ते तरी गए जिन्हें यह मति ठानी एक टुकड़ा भी मिल जाए तो टुकड़े से में भी दे करके पाने का प्रयत्न करना चाहिए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 अधोगति की ओर चले जाते हैं इसलिए अनिष्क धर्म ध्वजा इसलिए भैया इसलिए हे महाराज हृदय के काषाय दोष को दूर करके तब काषाए स्वीकार करना चाहिए राग द्वेश आदि ही काषाय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 बहुत सुंदर श्लोक है क्या कहें एक एक वाक्य बड़ा अद्भुत है युद्धिर कह रहे हैं तपहा त्यागो परम परम विधिरीय नई श्री सीमति हे अर्जुन तपस्या त्याग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 नहीं फंसना चाहिए वेद वादान अतिक्रम्य शास्त्र शास्त्री कदली स्तंभ बड़े बड़े लोगों ने सार नहीं खोज पाया तभी तो वे अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा अब भैया अब ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करो तब इस मार्ग को त्याग करके और वे इत, इत, इत, कर्म का त्याग करके सन्यास के मार्ग में आए हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि कल्याण गोचर कृत मनषणाम निगृह च कर्म संतति मुत्सृज्य निरालंबन सुखी इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यह कल्याण का संकल्प करे कल्याण क्या है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 नंद दिने सा नहीं तो निशाल निशाल सा महाराज पीरत सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद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 तो संपूर्ण प्रजा में धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा होगी इसलिए महाराज संतोषो संतोष मनुष्य के लिए संतोष की प्राप्ति स्वर्ग से भी बढ़कर संतोष सबसे बड़ा सुख है और संतोष यदि मन में प्रतिष्ठित हो जाए तो संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है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 सेवा संस्थान में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं पूज्य श्री दास जी श्री जी जी महाराज के के के ठाकुर विग्रह जो कि लगभग 500 वर्षों से यहां विराजमान हैं साथ ही विराजमान हैं श्री मलूकेश्वर महादेव जी महाराज और इसी प्रांगण में तुलसी माता अर्थात वृंदा देवी विराजमान है और यहीं पर पूज्य श्री मलुकदासज्य महाराज का समाधि स्थल व साथ ही पूज्य महाराज श्री का स्थल विराजमान पर पूज्य महाराज श्री नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि किया करते थे आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री